तो जो कुछ लोग प्रमाण का लक्षण और कुछ कर रहे हैं उन पर विचार करने जा रहे हैं प्रमाण लक्षण क्या है उनके मत में अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम इति लक्षणम अनधिगत माने पहले से ज्ञात नहीं है ऐसा का ऐसे विषय का जो ज्ञान होना, जिस साधन से उसी का नाम प्रमाण अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम इति लक्षण कुमार भट्ट के अनुयायी निमाशक तथा दिंगनाग आदि बौद्ध मत ये सब लोगों ने माना है प्रमाणम अनके वेदांती भी प्रारंभ में यही मानते अनविगंत्री प्रमाणम प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए और तो सामान्य लक्षण है ये प्रमाण का अनु प्रमाणम ऐसा कहना ठीक नहीं क्यों एक शून्य घटे घटो एम घटो घटो घटो धारावाहिक ज्ञान हो रहा है तो फिर अगला क्षण में घटोयम हुआ तो पहला क्षण में जो घटोयम ज्ञान हुआ वही घट ज्ञात हो गया तो दूसरे क्षण में जो घटोयम तीसरे क्षण में अप्रमाणिक हो गया स्मृति रूप माननी पड़ेगी या प्रतिज्ञा माननी पड़ेगी वही घट या वही घट दोबारा ज्ञान हो रहा है लेकिन वो प्रमाणिक नहीं माना जा सकता प्रमाण नहीं मान सकते नया ज्ञान नहीं है वो पुराना ही विषय का दोबारा बारा ती बारा चौथा बार हो रहा है तो आपके मत के अनुसार आपके लक्षण नहीं जाएगा हम लोगों का लक्षण जाएगा, का कारण कर है प्रमाण है चाहे दूसरी तीसरी चौथी क्षण में हो रहा है प्रमा प्रमा तो प्रमाण है चाहे जितने बार भी हो रहा हो वही भले हो रहा हो जब तक तो संस्कार हमारा तर्जनी नहीं है तब तक तो स्मृति नहीं मानेंगे इंद्रिया से गर्जनी हो रहा है बार बार हो रहा है तो भी हमारे लिए वो प्रमा ही है आप प्रमाण है तो उन लोगों के में क्या होगा हो इनके लक्षण के अनुसार? दूसरे क्षण में जो होता है उसका प्रमाण प्रमाण नहीं माना जाएगा क्योंकि अधिकत का ही ज्ञान हो रहा है अन्य अधिकत का ज्ञान ज्ञान नहीं है तो में जो प्रमाण माना जाता है उसमें आपका लक्षण नहीं जाएगा धारावाहिक ज्ञान घृत ग्राही नाम हो गृह को ग्रहण कराने वाले हो इसलिए अप्रामाण्य प्रसंगा इनमें अप्रामाण्यता आ जाएगी अन्य क्षण्ट विषयकरण वो कहता है कि भाई ऐसे कैसे बात कर रहे हो वो प्रथम क्षण छिन्न है दूसरे द्वितीय क्षण अवच्छिन्न द्वितीय क्षण पहला जो घट ज्ञान हुआ उसमें क्या है प्रथम क्षणत्व उपाधि है प्रथम क्षणत् उपाधि है दूसरे बार जो घट ज्ञान हुआ उसमें प्रथम क्षणत्व नहीं है द्वितीय क्षणत् भिन्न हो गया कि नहीं हो गया द्वितीय क्षणत् क्या था क्या द्वितीय क्षण आवच्छिन्न पहले ज्ञात नहीं है अज्ञात तो नहीं हुआ पहले जो ज्ञान हुआ वो प्रथम क्षण घटित ज्ञान हुआ ठीक है? तो दूसरे बार जो हो रहा है वो द्वितीय क्षण है, प्रथम क्षण है नहीं, का ज्ञान कहाँ हुआ ये अज्ञात का ज्ञान मानना पड़ेगा इसे काल रूपी विशेषण क्षणभेद विशेषण को लेकर के विषय भिन्न भिन्न हो रहा है अतएव प्रत्येक क्षण में होता हुआ ज्ञान भी पृथक पृथक ही माना जाएगा अधिगत नहीं है अनादिगत माना जाएगा ठीक है ना अनादिगत होने से द्वितीय हो अन्य अन्य क्षण विशिष्ट अन्य अन्य अन्य क्षण विशिष्ट विषयीकरणाद विशेक विषय कर लेने से अनादिगत अर्थ गंत्रता है अर्थ गंतृत्व ही उसमें रहेगा भाई आपका काल का प्रत्यक्ष हो रहा है क्या इसका मतलब आपसे पूछेंगे घट के साथ प्रथम क्षण करके आपने जो ना का प्रत्यक्ष हुआ इसका हम आपसे पूछे घट का प्रत्यक्ष होने के साथ घट का विशेषण प्रथम क्षण का आपका प्रत्यक्ष हो रहा है काल का प्रत्यक्ष होता है क्या तो सूक्ष्म तो काल भेद अनाकलान आपकी व्यवस्था नहीं बनेगा क्यों? कि प्रत्येक किसी भी इंद्रिय के द्वारा मन के द्वारा भी सूक्ष्म जो काल भेद है उसको आप कोई ग्रहण नहीं कर सकता काल समूह बीतने का बोला घड़ी देख करके बोल सकते हो इतना समय बीत रहा है इतना समय बीत रहा है लेकिन घड़ी वाली उपाधि को लेकर आपके कल्पित है ना वो भी आपने मशीन बना लिया है इतना टिक हुआ तो एक इतना टिक हुआ तो दो सेकेंड आपकी कल्पना है आप जैसे मशीन बनाओ वैसे होगा आप ये सब घड़ियां देख रहे हैं बारह घंटे का ही होते हैं ये बारह घंटे फिर शुरू हो जाता है ऐसे भी घड़ी बनवाई है हम लोगों ने ये चौबीस घंटे की घड़ी मैंने ऐसे रहेगा एक दो तीन सर बारह आधे में बारह फिर आधे में बारह चौबीस घंटा एक से चौबीस नंबर लिख दिया और आधे को सफेद कर दिया आधे को काला कर दिया पीछे जो होता है ना वो दिन का बारह घंटा रात्रि का बारह घंटा है सेंटर में देख लेना घड़ी बहुत ज़माला करके उसकी जो होते अंदर जो चक्र चक्रों की जो नन जो गरारियां संख्या बढ़ाया गया कितनी दूरी होनी चाहिए कैसे होनी बड़ी सिस्टम से बनवाया एक डजन घड़ी बनी उस समय बस एक घड़ी यहाँ पर सेंटर में लगा हुआ भागीपदने का दिया चौबीस घंटे की करनी इलेक्ट्रॉनिक तो बनते ही इलेक्ट्रॉनिक वाले तो है ही है घड़ियों में तो 24 घंटे का होता ही है इसमें नहीं थे तो हम लोग दिमाग उन्नीस सौ दो हजार एक में क्यों नहीं हो सकता है ये अपनी कल्पना है आपने उतने चक्र में जो स्पोक्स होते हैं आप जितनी संख्या पढ़ाएंगे तो उस हिसाब से होता है उसको दो गुणा कर दिया जितनी थी उसकी दो गुणा और उसके लंबाई भी बढ़ा दी नान, की। बड़ी गणित करके उसको सेट कर दिया। और बना दिया। बना दो दूसरे के दे दी और चल रहा इसलिए सब चीजें आपकी कपोल कल्पना है ना अपनी कल्पना अगर आप ये सब ग्रहण कर रहे हो वास्तव में इंद्रियों से इनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है एक उपाधि आपने बना लिया जिससे आपने गणना कर रहे का कल्पना से आपकी है निमेश गिरने का निमेश सेकेंड की कल्पना है आपकी भाई न्यूनतम वैज्ञानिकों ने खोज किया कैसे इसकी व्यवस्था बनाई जाए हमारा सेकंड ठीक ठाक है जो उन लोगों का ज्योतिष में ना विपल तक जाते हैं फल विपल तक जाते हैं ना वो विपल तक क्या है कलाओं में जो जानेंगे उसके देखा कि बात में समझ में आई हम लोग जो बोलते हैं काल की गणना जो ज्योतिष करता है कैसे करता है चिंती से करते हैं ये सिद्धांत थी उन लोगों को मिल गया वरह मिहर की ग्रंथ में नहीं तो इस पर सामान्य ग्रंथ में लिखा नहीं ग्रंथ में लिखा किया, किया। बात सही है उसका रोब जन, जन, तो चिंती काल के सबसे छोटे भाग में देश का सबसे छोटे भाग को पार करेगा कौन तो उसको फास्टेस्ट मानेंगे ना तो आप गिनते कैसे हैं कितना किलोमीटर प्रति घंटा ये तो गिनोगे मैंने देश भी गिना जाता है समय भी जोड़ी जाती है पा, उत्तर पार करना है एक घंटे में इतनी दूरी को अमुक पार कर दिया वो स्पीड है हम कहते इतना किलोमीटर में क्यों जाते हो देश का सबसे छोटा और कार के सबसे छोटा भाग जो मानोगे उस भाग को माना चाहिए जो चीन का एक कदम चिंटी ने एक कदम जितनी देर में रख पाता है वो काल का सबसे छोटा है और चिंटी जितने दूर रखता है सबसे छोटा भाग है उसके बाद सारा जुदी गणित खड़ी हुई और आज तक फेल नहीं वो जुदीय उन्होंने खोज किया ना कि गणित बना कहां से तो फिर उन्होंने स्ट्राइक किया फिर उसको वैज्ञानिकों ने देखा कि चिंकी गणित जो करा कैसे करा होगा मैंने हर चीज की फिर टिस्टिंग करके ऑटोमेटिक मूवमेंट जो होते हैं कितना दूर जा रहा है कितने सेकंड में जा रहा है अपने गणित के हिसाब से देखा और उनकी गणित फेल ये जो घंटा मिनट का सेकेंड है ना फैल ये गणित गलत फैलिए जिस पर हम लोग चल रहे हैं आजकल जब कला विकला दंड जो हमारा गणित है ना ज्योतिष का वही सही है आज वैज्ञानिक मान रहा बिल्कुल सही है और इनके सारा गणित जिसे ग्रहों तक के उन्होंने इसके आधार पर गणित बना डाला ग्रहों की गति भी इसी के गति के आधार पर तय किया कितने कमाल गणित है कैसी ऋषि की बुद्धि रही है कितने तीक्षण और सूक्ष्म बुद्धि जयपुर में रेलवे जो बनाया प्रतीक बनाया ना उसे तुमती है जंतर मंत्र बोलते ना उसको सब जो, जो, जो सूर्य की छाय जिसे पटरूसी सारा गणित हो जाएगा काल, काल की काल की गति सब ग्रहों की तक थी सारी उसी से उसमें छेद होता है उस छेद से दृष्टि घुमाएंगे उसको हर ग्रह दिखाई देंगे दूरबीन बिना ग्लास बिना कुछ की लक्षण एक अलग एक अपने विज्ञान थी ऋषियों की गजब की चीज इसलिए कहते तो प्रत्यक्ष वास्तव हो नहीं सकता आपने हम लोगों ने अनुमान ही किया ऋषि ने ऋषियों ने के जीव समझो को, को देखा उनको देखा जो निरंतर चलता है और उसके एक कदम जितनी समय में रखा जा रहा है जितने देश को पार कर रहा है वही सबसे ज्यादा छोटा काल का माता माना जाता और वह भी अनुमान कर रहे हैं प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष के द्वारा जो काल भेद है वो कोई जान ही नहीं सकता किसी इंद्र के द्वारा आप कैसे करो विषय विषय तो विशिष्ट को माना ही नहीं जाएगा काल भेद ग्रे क्रिया संयोगता नाम चतुर्ना योग पद्य अभिमान यदि काल का भेद भी ग्रहण कर लिया आपने जो क्रिया का क्रिया आदि संयोग कोई भी संयोग हुआ तो आप क्या करते चार क्षण भेद में होता है युगपत ग्रहण हो जाता है युगपत कैसे युगपथ ग्रहण हो गया यदि हम काल कालभेद का प्रत्यक्ष कर, कर कर सकते हैं किसी चीज को युगपत ग्रहण नहीं कर पाएंगे आज चिड़िया युगपथ उड़ गए नहीं वहां भी क्रम से उड़ रहे हैं शतपत्र को छेद कर दिया कमल का फूल के पंखुड़िया ले लो सुई छोड़ दो सर उतर आ जाता है तो छेदते भी गया होगा जो आपने कोई रखा है आपको कैसे लग रहा है झटी युगपत गया इन गया वो क्रम से तो हाँ तो इसीलिए वो सूक्ष्म को कोई प्रतिष्ठा नहीं सकता तभी तो युगपत की व्यवहार हो रहा है यदि काल वेद का भी प्रत्यक्ष होता फिर तो युगपत व्यवहार ही नहीं होना चाहिए व्यवहार होने का तात्पर्य यह होता है कि काल का सूक्ष्म वेद हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं जहाँ ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं वहां पर कहेंगे वो झटित हो गया युगपत हो गया यह व्यवहार होता है इसलिए कहते हैं काल वेद ग्रह ही क्रियाशील कांतर चतुर्नाम योग पद्य अभिमानो होने का जब विमान हम लोग करते हैं वह विमान नहीं कर पाएंगे कौन चार चीजों को पता होता है क्रिया होती है किसी भी के पीछे क्या है कैसे होता है देखिए आप बता रहे पहले क्रिया होगी जैसे कोई भी चीज है दूर दूर है दो इनमें क्रिया करना पड़ेगा क्रिया होने से क्या होता है क्रिया तो जिस देशावच्छिन्ह में है यहां से विभाग होगा आगे जाएगा विभाग आगे बढ़ा विभागा पूर्व नाश भी हुआ पूर्व देश का विभाग विभाग के साथ उसका नाश का नाश हुआ फिर उत्तर देश का साथ पूर्व देश विभाग फिर पूर्व देश सहयोग का नाश उसके बाद उत्तर देश का संयोग चार कोटि में हो रहा है इन चारों को पृथक पृथक हम क्यों नहीं ग्रहण कर पाते है? इसे नहीं ग्रहण कर पाते हैं कि चार जो इतना तेजी से हो जाता है वो क्षण जो सूक्ष्म काल भेद है प्रत्येक का उनको हम ग्रहण प्रत्यक्ष भी हम करते हैं एक झट्टी संयोग हो गया इससे सिद्ध होता है युगपत ये शब्द ही है ये संसार में जो यही ज्ञापन कर रहा है कि हमें सूक्ष्म कालगत भेद सूक्ष्म देशगत भेद को कोई संसार प्रत्यक्ष नहीं कर सकता योगी की बात अलग है एक आम आदमी की बात चल रही है ना? तत्व ज्ञान की चर्चा है आम दृष्टिकोण से विचार है कर लोग यहाँ उठाते हैं अलग अलग ग्रंथों से पर शास्त्र दीपिका अनेक ग्रंथ देख रहे हैं यहाँ श्लोक वार्तिक वास्तव में नई को यहां भी सिद्धांत है प्रतिक्षण पदार्थों तो प्रतिक्षण पदार्थ नया नया होते जाता है पदार्थ भिन्न भिन्न होते जाता है एक क्षणिक बोला जाता है इसको और एक स्थिरवाद क्षणिकवाद्ध में क्या है स्थिरवाद है। स्थिरवाद कि नहीं थी प्रतिक्षण पदार्थ भिन्न नहीं होता है पदार्थ वही प्रतिविज्ञा हो रही है प्रतिविज्ञा से ज्ञापन होता है कि पदार्थ भिन्न नहीं है यदि प्रतिक्षण पदार्थ भिन्न हो रहा है फिर तो प्रतिविज्ञा नहीं हो सकता है ना स्वयं कैसे प्रतिविज्ञा करेगा स्वयं प्रतिविज्ञा होने का मतलब है वह पदार्थ भेद नहीं है वो कहते हैं कि भ्रांति है कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी दर्शन को भ्रांति नहीं माना है अति स्थिर सिद्ध होता है भाग विमानस का श्लोक दिया इन्होंने देखिए तावत से मिथ्यात्म नान्य हेतुद प्रमाण के श्लोक वार्तिक एक दोस्त मिथ्या उतनी ही देर तक मिथ्यात्म याव तक नान्य हेतु होगा अन्य हेतुक नहीं होगा उत्पत्व प्रमाण इसलिए उत्पत्तिवस्था नहीं इसको प्रमाण रूपेण कथन लोगों ने किया है और एक श्लोक दे रहे हैं उन्हीं का ही इसलिए फिर किसको प्रमाण माना जाएगा कदे तथ्य पूर्वार्थ विज्ञानम निश्चित का कारणारणम लोकसंवतम है ना ये ये श्लोक है अपूर्वार्थ विज्ञान अपूर्व मन वही है अनधिगत अपूर्व मन जो पहले से ज्ञाप नहीं है अपूर्वाज्ञानम निश्चितम बाजितम और कैसा होना चाहिए वो विज्ञान बाद से रहित हो एवं अदुष्ट कारणारब्धम अदुष्ट कर्णों से आरब्ध दोष रहित कर्ण से जन्य हो बाद रहित हो और अन्य ज्ञान हो उसी को ही प्रामाणिक ज्ञान माना जाता है प्रमाया कारणानि बहुनि संति प्रमात्र प्रमे किम करना प्रासंगिक शास्त्र संक्षेप कर खत्म करके आगे बढ़ते हुए बोल रहे हैं प्रमा के करण भी होते हैं प्रमा करण परमाणु अपने का इस को। जो तो बहुत सारे हैं साधन कारण बहुत ही संति प्रमा प्रमे आदि प्रमाता भी एक कारण है प्रमे घटपतादि भी कारण है इंद्रिया इंद्रिया प्रकाश होना चाहिए आलोक होना चाहिए उद्भूत उद्भूत रूप चाहिए, उद्भूत चाहिए, स्पर्श भी अनेकों कारण सामग्री हो, तभी तो प्रत्यक्ष होता है। उनमें से करण नहीं, उन सबको माना जाएगा, या यह प्रश्न उठा, तो तो बहुत सारे भले ही होगा इन तो एक ही होता उनमें से करण अनेक नहीं होता भले कारण अनेक हो सत्य में देखने को क्या मिलता है प्रमाता भी है प्रमेय भी सामने में है इन मन और इंद्रियां लगाना हो संबंधित ना हो, ना हो तो ज्ञान नहीं होता परमातृ प्रमेयी सत्यपी प्रमा अनुत्पत्ति है क्या है परमा उत्पन्न नहीं होती है किंतु इंद्र संयोगादो सती इंद्र संयोगादि के होने पर ही उत्पन्न होता है अविलंबन है परमा उत्पत्ति इंद्र संयोगादो सती अविलंबेन बिना विलंब का ही प्रमा उत्पन्न होता होता है अतः आदि इंद्रिय इंद्रिय संयोग इन्हीं को ही करण मानना चाहिए उत्कर्षेण अशिभ्यो अतिशय तत्वा और दूसरी बात हमने कहा लक्षण क्या बनाया था साधकतम अतिशय साधक अतिशय कारण इसलिए हम अन्य कारणों की अपेक्षा से इंद्रिय संयोग में तो दिखाना चाह रहे हैं क्या अतिशय है क्या आप उसको कर्ण मानना चाह रहे हो वो दिखा रहे हैं प्रमा सामान्य साधगत्विण प्रमा सामा प्रमाता में भी है घट में भी है अनेकों चीजों में है होने पर भी उत्कर्षेण अने नहीं वो उत्कर्षण यही उसमें उत्कर्ष है क्या इनके बिना प्रमाणित होता प्रमाता खड़ा है प्रमेय सामने पड़ा है प्रकाश पूरा है इंद्रिय भी देख रहा है अन्यत्र मन कहीं अन्यत्र है का होता। इसे इंद्रिय संयोग मन रूपा इंद्रिय संयोग चक्षरूप इंद्रिय संयोग इंद्रिय संयोग की बिना बाकी सारा रहने पर भी बेकार हो रहा है इसे इंद्रिय संयोग में यही उत्कर्ष था यही अतिशयता है अन्य की अपेक्षा से अने वो उत्कर्ष ना इस इंद्र संयोगादियों में प्रमात्रा से अतिशे अतिशे तो से साधकम् जो तो साधक अतः इंद्र संयोग आदि प्रमाकरण प्रमाणम न प्रमात्रदि इंद्र संयोग आदियों को ही प्रमावकरण होने से प्रमाण माना जाएगा प्रमातादियों को नहीं जो प्रमाणानी चतरी वे प्रमाण भी चार तथा न्याय सूत्रम न्याय दर्शन कहा है प्रत्यक्ष अनुमान इति प्रमाणानी सूत्र है न्याय सूत्र एक एक तीन प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण करेंगे प्रमाण सामान्य निरूपण के बाद अब आरंभ होता है प्रत्यक्ष प्रमाण निरूपण किम पुनः प्रत्यक्ष साक्षात् प्रमाण कारणम प्रत्यक्ष साक्षात् जो प्रमाण है उसके करण का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है साक्षात्कारणी चाह शे या इंद्रिय जा साक्षात्कारी प्रमा किसको कहा जाता है कभी साक्षात्कारी प्रमा उसी को कहते हैं जो इंद्रियों से जन्य है व्यापति जनी नहीं उपमिति उपमितिजनी नहीं शब्द जन भी नहीं किंतु तो इंद्रिय जन्य हो उसी को साक्षात्कारी प्रमा कहा जाएगा साक्ष विधा और साक्षात्कार प्रमा दो प्रकार की है एक सविकल्पक प्रमा, सविकल्पक और निर्विकल्पक या प्रमा। तस्या इसके जो कारण इसीलिए तीन प्रकार के हम मान्य पड़ते हैं इंद्री कदाचित इंद्रियम कभी कभी इंद्रिय प्रमाण बन जाता है कदाचित इंद्रियारनिकर्ष कभी कभी इंद्रिया प्रमाण होता है कदाचित ज्ञानम एवं कभी कभी ज्ञान ही कर्ण बन जाता है कौन कहा कैसे उस पर विचार करेंगे वस्तु का साक्षात्कार करने वाली प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं इंद्र से उत्पन्न जो होगा उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा अनुमिति उपमिति निवारण करने के लिए इंद्रियजन्य व्यवहार में क्या हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष शब्द का तीन, तीन जगह प्रयोग होता है प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण को भी प्रत्यक्ष कहा जाएगा प्रमाण को भी प्रत्यक्ष कहा जाता है विषय को भी प्रत्यक्ष कहा प्रमाण प्रमेय प्रमाण तीनों को ही प्रत्यक्ष शब्द से प्रयोग हो रहा है समझे ना इंद्रजन्य ज्ञान में कोई ज्ञान को भी हम प्रत्यक्ष कहते हैं इंद्रियों को भी प्रत्यक्ष नाम से कह दिया विषय को भी प्रत्यक्ष नाम से कह देते इसे प्रत्यक्ष आता है तो पहले समझना पड़ता है किसके लिए प्रयोग कर रहा है विषय के लिए कह रहे हैं ज्ञान के लिए कह रहे हैं या प्रमाण के लिए इंद्रियों के लिए कह रहे हैं ये सो समझ के ही ग्रहण करना चाहिए और ये आपने कैसे कह दिया प्रत्यक्ष प्रमाण का तीन भेद कर दिया आपने इंद्रिया भी पृथ्वी हो सकते हैं है ना है इंद्रिया इसे इसे भी हो सकता है और केवल ज्ञान भी हो जाएगा ऐसे कैसे आपने कर दिया तीनों में कैसे घटेगा ही शब्दों शब्द, के लिए विषय प्रतिगतम अक्षम इसमें प्रयोजन आय तत् प्रत्यक्ष जिस प्रयोजन के लिए यह प्रत्यक्ष हुआ प्रत्यक्ष इंद्रजनिक ज्ञान का बोधक होता है अब यदि ग्रवा करते हुए यशमय प्रयोजन आया ऐसे भौरी समाज कर दो यशमय जिस प्रयोजन की किस प्रयोजन के लग गया आएंगे विषय की ओर ज्ञान के लिए इसे पहला ये उत्पत्ति हम भौरी समाज कर देंगे और ज्ञान तक ले जाएंगे प्रति विषय प्रति गतम अक्षम यशमय प्रयोजन आया तत् प्रत्यक्ष ऐसे कहेंगे तो ज्ञान में चला और दूसरी वित्पत्ति करेंगे विषय प्रति गतम अर्थात विषय सन्निकृष्टम अक्षम प्रत्यक्षम ऐसा प्रत्यक्ष कारण से प्रत्यक्ष में रशन फैला जाए विषय से सन्निकृष्ट है प्रति गतम क्या विषय प्रति गया ऐसे प्रयोजना नहीं बोल रहा हूं अभी विषय प्रति अक्षम विषय की ओर गया हुआ इंद्रिय अर्थात विषय से सन्निकृष्ट हुआ जो चीज अक्ष इंद्रिय उसको कहते प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया ज्ञान नहीं इंद्रियों के इंद्रिय गया और तीसरा होगा ज्ञान हो गया इंद्रियकरण हो गया अविषय के लिए लो यम विषयम प्रतिगतम यम विषयम प्रति गतम अक्षम सप्रत्यक्ष ये विषय कर जिसकी ओर गया है उसका नाम प्रत्यक्ष तो विषय भी हो गया प्रत्यक्ष भेद है पहले में हम करेंगे तत्पर समाज करेंगे दूसरे में करेंगे केवल जो तत्पुरुष समाज गति बोलते हैं विषय प्रति गतम गति समाज क्या तत्पुरुष अंतर्गत गति गत्त। से और यम प्रति यम विषय प्रतिगतम विषय प्रतिगतम अक्षम ये भी बौरी समास तो यहां पर भी क्या होगा प्रतिवित्पत्ति से विषय की ओर ले जा रहे सविकल्पक निर्विकल्प ज्ञान सविकल्प ज्ञान के बारे में कहते हैं बाल मुखा विज्ञान सदृशम निर्विकल्प बच्चे का जो बोलने से आपको ज्ञान होता है और मुख जो बोल रहा है अगर जो बोलते हैं ना वो भी वो सब ये सदृश होता है निर्विकल्प ज्ञान क्योंकि वहां पर विशिष्ट रूप ग्रहण कुछ भी नहीं कर सकते तो क्या कर देता है और माँ बोलती है टॉफी मांग रहा है वो टॉफी देंगे इधर क्यों कर देता देता है है वो मार और फिर वही बोल रहा है फिर टॉफी नहीं मांग इसका मतलब क्या होगा क्या होगा जाया वो मांग रहा है वो लाएंगे वो आप कल्पना करते रह जाए क्या बोल रहा है लेकिन कोई समझ ही नहीं सकते कभी कभी तुक्केबाजी वाली बात है में वो कर बोला और आपने कोई चीज दे दिया उसको स्वीकार कर लिया हाँ इसने यही कहा <laughs> वो तो तुक्के वाली बात है वास्तव आपको उसकी भाषा कोई समझ नहीं सकती गंगा क्या बोल रहे अब क्या पता चलेगा उनकी अपनी एक अलग शैली है गूंगाओं की बोलने की वो एक अलग ही भाषा बना लिया उन लोगों ने आपस में आपस में समझ सकते हैं वो तो आपको समझाए तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है क्या घूंगे नहीं है ना इसे समझना मुश्किल होता है अंधे और के लिए आता है न्यूज अंधे बहरे के लिए नहीं गूंगे बहरे के लिए अंधे बहरे नहीं गुंगे बहरे के लिए आता है समाचार हाँ एक बोलते रहते हैं गुंगा तो सुन सकता है भहरा सुन नहीं सकता दूसरों बनाते रहते हैं बहरे के लिए वो वो करते रहते हैं समझता है उसको देखने तो पता चलता है कि वो क्या इनकी भाषा होती है संकेत करते चीजों का। समझ नहीं, देखे देखे देखे नहीं है क्या है देखता था तो देखता नहीं ना नब्बे में देखता था ये सब क्या हो रहा है तो देखो समझ में आती थी तब बोलते पी वी नरसिंह राव बोलते थे ना पी वी नरसिम रावाल क्या संकेत कर रहे उल्टा बोलते थे प्रधानमंत्री भूतपुर के, के लिए बोलते थे, उसको थे फिर पी, पी उसको यूपी बहुत धीरे धीरे धीरे कई दिन लगा हमें देखिए समझने में चीजों को धीरे धीरे वे क्या बोलते कैसे कैसे करते हैं पूरा देश के प्रधानमंत्री राज्य का प्रधानमंत्री मैंने मुख्यमंत्री ऐसे एक हिस्सा है एक आदि देख का जो विज्ञान है उसके सदृश निर्विकल्प ज्ञान भी है उसे न प्रकार होता है न विशेष होता है न संसार पर ग्रहणी होता है निष्प्रकार का ज्ञान निर्विकल्प गम निर्संसर्गम ज्ञान वा निर्विकल्प गम निर्विशेषगम ज्ञानवा विकल्पगम इसलिए कहा गया कल्पक से पूर्व होने वाला निर्विकल्प ज्ञान हमेशा निर्विकल्प ज्ञान पहले होता है बाद में सविकल्प ज्ञान की व्यवस्था होती है और यहां जो प्रमाणों में का इंद्रिय प्रमाण होता है कहीं पर इंद्रियार संिकर्ष प्रमाण होता है कहीं पर ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वह ज्ञान से लेना हमेशा निर्विकल्प ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान सविकल्प ज्ञान जब पैदा हो रहा है सविकल्प ज्ञान का कारण कौन होगा निर्विकल्प ज्ञान होगा उस स्थिति में निर्विकल्प ज्ञान को भी करण मान लिया है इनके अलावा चौथा है सिविकल्प ज्ञान सविकल्प ज्ञान में अनुव्यवसाय ज्ञान का कारण हो जाता है इसलिए भी करण कोटी में ले सकते हो उसकी पांचवी अवस्था है हान औपाद अनुपेक्षा बुद्धि हान निश्चय हो गया ज्ञान उसे उस ज्ञान के बाद ज्ञान के विषय को त्यागना है ग्रहण करना है तो उपेक्षा करना है ये निश्चय करोगे या ये पांच सीढ़ियों में होता है इसीलिए सविकल्प ज्ञान होगी चौथा पांचवा हानोपाद उपेक्षा बुद्धि ये तो, तो फल कोटी में आगे लेके स विकल्प ज्ञान भी फल कोटी में है हन औुति फल कोटी में है पहला की कर्ण कोटि में आगे अतवातर व्यापार और फल बिना बीच का व्यापार कारण तो सिद्ध भी नहीं होगा ना कारण का लक्षण नहीं अपने का व्यापारण कर्ण का बीच व्यापार तो मानना पड़ेगा इसलिए जब इंद्रियाकरण होंगे इंद्रियार्ष व्यापार हो जाएगा है ना फिर निर्विकल ज्ञान फल हो गया ठीक है ना जब ज्ञान फल होगा तो इंद्रिया हो जाएगा निर्विकल्प ज्ञान व्यापार हो जाएगा और सविकल्प ज्ञान फल हो गया और अंत में हान उत्पादन बुद्धि जब होगी तब वहां हो जाएगा फल व्यापार होगा सविकल्प ज्ञान और निर्विकल्प ज्ञान करण हो जाएगा पांच व्यवस्था में समझ लेना चाहिए वो पूर्व हो जाएगा पुरपुर फल और बीच वाले को व्यापार मानना है इंद्रिय पांच चीज है ना और दूसरा इंद्रिया संविकल्प ज्ञान चौथा सविकल्प ज्ञान और अंत में आनोपादन उपेक्षा बद यह तीनों करण कोटी में है मुख्य ना, और नाम और फल कोटि ठीक है लेकिन जब इसको फल मानोगे ये व्यापार होगा और एक करण हो जाएगा ठीक है ना और जब इसको फल माना आपने तो ये व्यापार हो जाएगा एक करण हो जाएगा जब इसको फल माना आपने ये व्यापार हो जाएगा और एक ये बीच भी वाले व्यापार मानना है पहले लोग करना और तीसरे को फल पंचमित्रे लोग कारण बने सूचिकोण से कह रहे हैं इसमें भी यथार्थ और यथार्थ अनुभव में भी प्रमा में भी यथार्थ प्रमाण और यथार्थ या अप्रमा यथार्थ अनुभव को प्रमा, प्रमा।, प्रमा कहेंगे यथार्थ अनुभव को अप्रमा कहेंगे वहां पर वही समय तत्प्रकारगम तद तद्वती तरह तद तत्प्रकारगम तद्वत विशेषकम तद्वत विशेषकम तद्वत तत्प्रकारगम तद तद तद तद तद तद ज्ञान प्रमा हो गया और उसे रहित हो जाए तदव अभावेषकम और तद ऐसा यथार्थ ज्ञान अप्रमा हो जाता है और निर्विकल्प ज्ञान वही है जो वास्तव में न प्रमा है ना भ्रम है वास्तव में न प्रमा ना भी भ्रम स निर्विकल जो प्रमा कोट भी नहीं ले सकते जो प्रकार विशेष नहीं है उसमें अप्रमा कोट भी नहीं ले सकते कि अभावति विशेष में प्रकार होना चाहिए प्रकार जब है हाँ ही नहीं तो अभावती विशेष कहाँ से आ गया नाव विशेष है न भाव विशेष है प्रकार भी नहीं है न विशेष है न प्रकार न भ्रम कह सकते हो न प्रमा कह सकते हो ऐसा विलक्षण ज्ञान है निर्विकल्प ज्ञान हमेशा होता है प्रकारता शून्य संबंध अन होने के कारण से वहां पर उसको प्रमा भी नहीं कर सकते ब्रह्म भी नहीं कर सकते ऐसा ग्यान, ग्यान होता है अब विचार एक एक को लेकर के आएगा कब इंद्रियों को प्रमाण मानोगे तो करण मानोगे कब इंद्रिया मानोगे कब निर्ण ज्ञान करण होगा जो देख लिया मूल में कहेंगे विचार आरंभ होगा कदा पुनर इंद्रिय कर्णम तब इंद्रिया कर्ण कब होंगे ये बताइए